ऐसा मेरा विचार है ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है वह ब्राह्मण भाव को प्राप्त होता है परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रिय उचित धर्मों का सेवन करता है vah ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है वह वैश्य को प्राप्त होता है अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है महाभागे क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर सुद्रोचित कर्म करने लगते हैं तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्णशंकर हो जाते हैं ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है वह धर्म के फल का भागी होता है देवी ब्रह्मा जी यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बताई है जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैष्टिक सिद्धि प्राप्त होती है जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर्य और शूद्र जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्णशंकर हैं उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न श्राद्ध और सूत का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए देव देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है वह अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है पेट में सुद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है सुद्रान भोजी ब्राह्मण शुद्धत्व को प्राप्त होता है इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है उसी की योनि को प्राप्त होता है जो लोग दुल्ल ब्राह्मणत को अना यास ही पाकर उसकी अवेहलेला करते हैं तथा अभ्यक्ष भक्षण करते हैं वे ब्राह्मृत से गिर जाते हैं शरावी ब्रह् मत्यारा चोर वृतभंग करने वाला अब करने वाला, पापी लोभी अपकारी षठ व्रतहीन शूद्र का पति दोगले का अन्न खाने वाला सोम रस बेचने वाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है गुरु स्त्रीगामी गुरु देशी गुरु निंदा परायण और ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है जो शूद्र सब कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्याय पूर्वक करता है सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है अपने से श्रेष्ठ वर्ण पुरुषों की सेवा सुसुसा में यत्नपूर्वक लगा रहता है जो कभी मन में बुरा नहीं मानता सदा सन्मार्ग पर रहता है देवता और का सत्कार करता सबका करने के लिए रहता में पत्नी के साथ समागम करता नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्य दक्ष साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है जो कभी भी मांस ग्रहण नहीं करता ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त होता है जो वैश्य सत्यवादी अहंकार रहित निर्द्वंद सामवेद का ज्ञाता पवित्र और स्वाध्याय पारायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता मन और इंद्रियों को संयम में रखता का करता किसी भी वर्ण के दोष नहीं देखता गृहस्थ उचित व्रत का पालन करते हुए केवल दो समय भोजन करता है जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है क्षत्रिय के रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न द्विज होता है वह समय-समय पर दान देता प्रचुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आहवनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है शुद्धि पर दृष्टि रखता और धर्म दंड से युक्त हो धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से करके रूप में केवल उसकी आय का छठा भाग ग्रहण करता है तत्त्वज्ञ राजा को चाहिए कि वह सेक्षाचारी होकर विषय भोगों का सेवन न करे अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतुकाल में ही पत्नी के पास जाए नित्य उपवास करने वाला नियम पालाया हो स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे सबका अतिथि सत्कार करे धर्म अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्र को भी सदा यही उत्तर दे भोजन तैयार है स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भाव न व्यक्त करे देवता पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे अपने घर में न्याय अनुकूल विधि से उपासना करे भिक्षु को भिक्षा दे दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे और गावों तथा ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दे त्रिविद अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्म जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य धर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है देव जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है इस प्रकार शुद्ध आत्मा एवं जितेंद्रिय शूद्र भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भात सेवन करने योग्य हो जाता है यह साक्षात्कार ब्रह्मा जी का कथन है जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है उसे द्विजातियों से भी अधिक जानना चाहिए ऐसा मेरा विश्वास है जन्म संस्कार वेदाध्ययन और संतति ये सब द्विजत्व के कारण नहीं हैं द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है पार्वती ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है यह मेरी मान्यता है जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है वहां द्विजत है देव ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं वे ब्रह्म के ही स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र रहता है इसमें जो बीज पड़ता है वह परलोक में फल देने वाली खेती है ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं संमार्ग का पतिक होना चाहिए उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संगीता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए वह अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा संमार्ग में स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है वह ब्रह्म भाग को प्राप्त होता है देव ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बताई है शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है